गुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक एक मन की चतुराई कर चतुराई पूरा पूराबुना तोले पूरा बहुना तोले घर में वाके कुमति बनियाइन सब को झकझो मन बनिया बांध न छोड़े मन बनिया बांध न छोड़े पलटू ने बार बार मन को बनिया कहा है और कहा है कि मन का ये बनिया अपनी आदत नहीं छोड़ता क्यों मन को बनिया कहा है मन जीता है हिसाब किताब में मन जीता है गणित में तर्क में मन जीता है अपनी होशियारी में चतुराई में और मन को पता ही नहीं कि एक और भी बुद्धिमत्ता है जो मन के पार है मन अपने सब हिसाब बिठाता है लेकिन उसके सब हिसाब अंततः गलत हो जाते उसके सब गणित गिर जाते धन के पीछे दौड़ता है निर्धन मरता है पद के पीछे दौड़ता है पद यहीं रह जाते मृत्यु के पार उन्हें साथ नहीं ले जाया जा सकता प्रतिष्ठा का दीवाना है अहंकार की मदिरा पिए और सब धूल धूसरित हो जाना है देह मिट्टी में मिल जाएगी जिस सिर को अकड़ा के चले थे बहुत उसका पता भी ना चलेगा कहां खाद बन जाएगी लोगों के पैरों के नीचे दबेगी वह धूल जो आज तुम्हारा सिर बनी लेकिन मन इन्हीं सब दौड़ों में संलग्न रहता है और असली धन से वंचित रह जाता है ऐसे धन इकट्ठा कर लेता है तिजोड़ियां भर लेता है और आत्मा खाली रह जाती और वही है वास्तविक धन इसलिए बनिया ऊपर से तो बहुत होशियार दिखता है भीतर बहुत नासमझ। ठीक ही मन को बनिया कहा है पलटुदास संस्त होने के पहले स्वयं भी बनिया थे इसलिए बनिया की भावदशा को समझते संत वही भाषा बोलते हैं जिस भाषा को उन्होंने संसार में सीखा है कबीर ऐसे बोलते हैं जैसे जुलाहा बोलेगा स्वाभाविक जुलाहे की भाषा होगी भिनी बीनी झिनी झिनी बीनी चदरिया ये बुद्ध नहीं कह सकते कभी चादर बुनी ही नहीं मन बनिया बान न छोड़े ये भी बुद्ध नहीं कह सकते महावीर नहीं कह सकते बनिए के मन से परिचय ही नहीं यह पलटू दास ही कह सकते कबीर नहीं कह सकते नानक नहीं कह सकते नानक युवा हुए तो माता पिता चिंतित थे कि दिन रात राम की धुन में लीन साधु संघ में लगे पिता ने बहुत समझाया ये उम्र होती है साधु सत्संग की अभी मैं भी साधु सत्संग में नहीं पढ़ा हूं पिता ने कहा और तू पड़ गया ये कोई वक्त अभी जवान अभी जिंदगी के मजे ले अभी जिंदगी की प्रतिष्ठा सफलता अभियान पर निकल कुछ धंधा कर कुछ कमा ऐसे समय मत गवा पिता ने कहा तो नानक ने कहा ठीक तो कुछ कमाऊंगा पिता खुश हुए बहुत से रुपए देकर भेजा कि पास के बड़े नगर से कंबल खरीद खरीदला सर्दी के दिन आ रहे हैं अच्छी बिक्री हो जाएगी और तेरे लिए कमाई का पहला पाठ हो जाएगा नानक रुपए लेके गए और सात दिन बाद जब वापस आए तो उनकी मस्ती देखने लायक थी जैसे रुपए दस दस गुने हो गए आए खाली हाथ रुपए तो थे ही नहीं कंबल भी नहीं लाए थे पूछा पिता ने क्या हुआ खुश तो ऐसे नजर आते हो जैसे बहुत कमाई कर ली क्या कमा के लाए नानक ने कहा आपकी कृपा से आपके आशीष से खूब कमाई हुई कंबल लेके आ रहा था रास्तों में साधुओं की एक जमात मिल गई सर्दी आ गई साधु बिना कंबलों के थे बांट दिए कंबल दिन दो दिन खूब सत्संग भी चला और चित्त प्रसन्न हुआ उन सबको कंबलों में सर्दी से बचते हुए देखकर ऐसा आनंद हुआ जैसा कभी ना हुआ था कमा के आ रहा हूं आनंद कमा के आ रहा हूं उत्सव कमा के आ रहा हूं बाप ने सिर पीट लिया बाप का गणित बनिए का था बेटे का गणित कुछ और था बाप ने कमाई से कुछ और चाहा था बेटा कमाई से कुछ और समझा था बाप बाहर की कमाई की बात कर रहा था बेटा भीतर की कमाई करके लौटा था बाप भीतर की कमाई देखने में असमर्थ था अंधा था अन्यथा उसी दिन नानक को पहचान जाता वह मस्ती पारलौकिक थी वे आंखें किसी और ही लोक के प्रकाश से ज्योतिर्मय थी वह हृदय किसी अद्भुत संगीत से भरा था लेकिन बाप सोचता था कि हजार रुपए दिए थे दस हजार होने चाहिए वो रुपए गिन रहा था हजार भी हाथ से गए उसे भारी हानि हो गई थी बेटा कुछ और गिन रहा था बाप मन में अटका था बेटा आत्मा में उतर गया था ऐसे बहुत प्रयास के सब व्यर्थ गए फिर आखिर सोचा दुकानदारी इससे न हो सकेगी नौकरी लगा देना चाहिए गांव के ही सूबेदार के यहां नौकरी लगा दी सूबेदार को भी नानक के बापने का ध्यान रखना है इसका कोई बहुत जिम्मेवारी का काम दे के मत भेज देना रुपये तो इसके हाथ में देना ही मत नहीं तो ये कुछ कमा के आ जाएगा जो हमारे लिए तो गमाना है और यह समझता है कमाना है। हमारा इसका गणित बैठता नहीं तो मैं आपको पहले सावधान कर दूं नहीं तो पीछे मैं झंझट में पड़ूंगा कि कहां का बेटा हमें ला दे दिया स्वस्थ था सुंदर था प्रतिभाशाली था सुविधान रख लिया उसने काम भी ऐसा दिया कि जिसमें कुछ गमाने का सवाल ही नहीं था उसके सिपाही थे बहुत उनको रोज भोजन के लिए गेहूं चावल दाल तौल के देने पड़ते थे सुबेदान नानक को कहा कि तू यही काम कर बस इनको तौल के दे दिए ये जो पर्ची लाए कि किसको कितना पसेरी चावल चाहिए किसको कितना पसेरी गेहूं चाहिए उतना तौल के दे देना और इनकी चिट्ठियां रखते जाना तुझे चिंता भी नहीं कोई न कम देना है न ज्यादा न पैसा लेना है नानक ने काम शुरू कर दिया लेकिन दूसरे ही दिन गड़बड़ हो गई एक दिन भी कैसे ठीक चल गया यह भी आश्चर्य है, पहले दिन तो ठीक चला पिता भी खुश थे जब नानक घर लौटे कुछ गड़बड़ ना हुई थी सुविधान ने भी खबर भेजी निश्चिंत रहो बेटा होशियार है और ठीक से काम किया व्यवस्थित काम किया पर दूसरे दिन ही सब गड़बड़ हो गया तौलते थे पहले दिन गड़बड़ नहीं हुई उसका कारण केवल इतना था कि केवल किसी को पांच पसेरी चाहिए था किसी को छह पसेरी किसी को सात पसेरी किसी को दस पसेरी दूसरे दिन सिपाहियों के एक टुकड़ी को बीस पसेरी चावल चाहिए था बस वहीं गड़बड़ हो गई नानक ने तौला। हिंदी में तो शब्द तेरह है पंजाबी में शब्द तेरह बस वो तेरह में उपद्रव हो गया आठ नौ दस ग्यारह बारह तक सब ठीक रहा और जब तेरह आया बस ईश्वर की याद आ गई उसकी याद आ गई तेरा शब्द और बस नानक ने सुदबुद खो दी लोगों के हिसाब से सुदबुत खो दी अपने हिसाब से तो सुदबुत पा ली बस फिर पसरी पे पसरी भरते गए और तेरा से आगे तो कुछ है ही नहीं संख्या तेरा आ गया तो अब इसके आगे और क्या चौदह आए ही नहीं सिपाही भी चौंके वो तौले ही जाते हैं और तेरा सुबह से सांझ हो गई भीड़ लग गई अंततः सूबेदार को खबर पहुंची कि वो तुम्हारा सारा भंडार उठाए दे रहा है और तेरा पे अटका है कहां के आदमी को रखा है मालूम होता है उसे इससे ज्यादा संख्या नहीं आती चौदह नहीं आता उसे पंद्रह नहीं आता उसे कल तो सब ठीक चला क्योंकि तेरा के नीचे की संख्याएं थी आज सब गड़बड़ हो गई लोग यही समझे कि इसे गणित नहीं आता इसे कोई और गणित आता था इसे पारलो की गणित आता था इसे तो तेरा शब्द नहीं रूपांतरित कर दिया इसकी तो भावदशा बदल गई ये तो एक मस्ती से भर गया और हर बार कहे तेरा और हर बार डाले ज और हर बार उसकी मस्ती बढ़ती जाए सांझ जब सूबेदार आया वो तेरा का काम चल रहा था सारा गांव इकट्ठा हो गया था किसी की हिम्मत भी न पड़ रही थी कि नानक को रोके उन छों में नानक की आभा ऐसी मालूम हो रही थी बल ऐसा मालूम हो रहा था न कोई थकान थी दिन भर तौलते रहे एक अपूर्व ऊर्जा थी एक अद्भुत नृत्य था सूबेदार भी खड़ा रह गया यह तेरा की धुन प्रार्थना बन गई थी यह मंत्र था यह मंत्र किसी शास्त्र से उधार नहीं लिया था यह अविष्कृत हुआ था यह अपना था यह अपने प्राणों से आया था सूबेदार चरणों में गिर पड़ा उसने कहा कि मैं देख सकता हूं मैं कोई बनिया नहीं हूं तेरा पिता नहीं देख सकेगा मैं छतरी हूं मैं देख सकता हूं क्या तुझे घट रहा है लेकिन हमारे काम का तू नहीं तू उसके ही काम का है तू उसके ही काम में लग मैं तेरे पैर छूता हूं क्योंकि जो आज मैंने तुझ में देखा है किसी में कभी नहीं देखा जो ज्योति आज तुझ तुझमें झलकी वो मैंने कभी किसी में नहीं देखी बड़े फकीर देखे बड़े संत महात्मा देखे मगर सब उधार तू नगद है और तेरा ये स्वर तेरा की तेरी ये पुकार इससे बड़ा कोई महामंत्र नहीं हो सकता पर हमारे किसी काम ना आएगा हम तो बर्बाद हो जाएंगे ऐसे तूने अगर तोला तो हम तो कहीं के ना रहेंगे हमें इस दुनिया में रहना है लेकिन सूबेदार समझा जरूर एक बात समझ गया कि हमारा गणित अलग है इसका गणित अलग है मन का एक गणित है उसको पलटू बनिया कह रहे हैं मन बनिया बांध छोड़े और यह गणित पुराना है ये सदियों सदियों पुराना है तुम न मालूम कितने जन्मों से इस गणित को मान के चल रहे हो यह गणित रचपच गया है यह तुम्हारे रोए रोए में समा गया है तुम इससे अन्यथा सोच ही नहीं सकते तुम्हारे सोचने की आधारशिला यही है तुम जब सोचते हो तब धन पद प्रतिष्ठा तुम जब सोचते हो तब अहंकार मान अभिमान ऊपर से चाहे तुम विनम्र ही क्यों ना हो जाओ लेकिन भीतर विनम्रता में भी अहंकार ही छिपा होता है सुनी है मैंने एक कहानी तीन ईसाई फकीर एक रास्ते पर मिले तीनों अपने अपने आश्रम की प्रशंसा में लग गए पहले ने कहा कि और कुछ हो या न हो लेकिन जैसा त्याग हमारे सन्यासियों का है वैसा किसी का भी नहीं त्याग में तो हम अप्रतिम हैं, हमारी कोई तुलना ही नहीं दूसरे तो बहुत पीछे छूट जाते हैं। अब ये त्याग त्याग ना रहा अब तो ये त्याग भी अहंकार हो गया दूसरे ने कहा त्याग शायद तुम ठीक कहते हो मगर त्याग में रखा क्या है असल सवाल है ज्ञान जिस तरह का पांडित्य है? हमारे सन्यासियों में शास्त्रों में जैसी उनकी गति है से मछली सागर में तैरे प्रयास नहीं करना पड़ता ऐसे हमारे सन्यासी ज्ञान के सागर में तैरते अप्रयास हाथ पैर भी नहीं चलाने होते और कुछ भी हो और कुछ में है भी नहीं सार ज्ञान में हम गौरी शंकर हम सुनछा कोई नहीं अभी ज्ञान भी अहंकार की घोषणा हो गया त्याग भी ज्ञान भी और तीसरे तो हद कर दी तीसरे ने कहा कि ना हमें त्याग में कुछ रस है न ज्ञान में हमारी साधना तो विनम्रता की और विनम्रता में तुम सब दो कौड़ी के हो जहां तक विनम्रता का सवाल है सरलता का सवाल है हमारी विनम्रता चांद चांतारों से ऊपर है तुम हमारे पैर भी नहीं छू सकते इस योग्य भी नहीं हो रखे रहो अपने शास्त्र और करते रहो तुम्हारा त्याग विनम्रता में हम सर्वप्रथम हैं। त्यागी को भी माफ कर दो ज्ञानी को भी माफ कर दो मगर विनम्रता वाला भी कह रहा है कि विनम्रता में हम सर्वप्रथम हैं, हमसे आगे कोई नहीं हम चांद तारों से ऊपर तुम हमारे पैर की धूल हो कैसी विनम्रता हुई मगर यही है मन बनिया बां न छोड़े त्यागी हो जाए बनिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्ञानी हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता निराभिमानी हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता भीतर उसकी बान जारी रहती और तब ये मन बनिया तुम्हें नरक की तरफ घसीटता रहता है इसकी अंतिम परिणति नरक है मैंने सुना मुला नसरुद्दीन पर्वतारोहण के अभ्यास के लिए एक महीने की छुट्टी लेकर गया लौटने पर ऑफिस के मित्रों ने पूछा नसरुद्दीन पर्वतारोहण कैसा रहा मजा आया हां मजा क्यों नहीं आया नसरुद्दीन बोला मैंने एक दिन पहाड़ पर लगभग 10 फीट चढ़ाई की थी सिर्फ एक दिन और वह भी केवल 10 फीट बाकी उन्तीस दिन क्या करते रहे बाकी उन्तीस दिन अस्पताल में रहा संसार में तुम हो या कि अस्पताल में तुम्हारे जीवन का हिसाब किताब क्या है तुम्हारी उपलब्धि क्या है पीड़ा और पीड़ा के अंबार बहुत बहुत तरह के दुख अलग अलग तरह के दुख कीमती दुख सस्ते दुख महंगे दुख दुखों का बाजार है और लोग दुख खरीद रहे हैं और बड़ी मेहनत से खरीद रहे हैं बड़ा श्रम करते हैं मन बनिया की बुनियादी आदत क्या है दुख पैदा करने की कला उसे आती सुख की आशा देता है और बड़ा होशियार सुख के आश्वासन देता है और दुख पकड़ा देता है और यह बार बार हुआ मन ने कभी सुख का आश्वासन पूरा ना किया हर बार सुख का प्रलोभन दिया और हाथ में दुख आया फिर भी तुम जागते नहीं बान बड़ी पुरानी जगने नहीं देती आदत ऐसी हो गई है कि आदत वस ही किए चले जाते हो तय भी कर लेते हो कि अब ऐसा नहीं करेंगे जीवन भर क्रोध किया और जीवन भर दुख पाया और कितनी बार संकल्प नहीं कर लिया कि अब क्रोध नहीं बहुत हो गया आखिर हर चीज की सीमा है और समझ कि कभी कभी बिजली तुम में भी कौंधती है क्योंकि समझ तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है लाख आत्तों में दब जाओ लेकिन कहीं कहीं से समझ फूट पड़ती उसका झरना टूट पड़ता है कहीं मौके पाके समझ बिजली की भांति कौंध जाती एक क्षण को सब रोशन हो जाता है सब साफ दिखाई पड़ने लगता है उस क्षण में तुमने निर्णय भी कर लिया है कि अब क्रोध नहीं और तुमने सोचा है कि अब सच में ही क्रोध नहीं हो सकेगा इतना साफ तो दिखाई पड़ गया कि क्रोध करना अपने ही हाथ अपनी गर्दन दबाना है अपने ही हाथ अपने चारों तरफ आग लगाना है बुद्ध ने कहा है क्रोध करने से बड़ी मूढ़ता नहीं दूसरे के कसूर के लिए अपने को दंड देना इससे बड़ी और क्या मूढ़ता होगी किसी ने गाली दी तुम क्रोधित हो गए गाली तो उसने दी और क्रोधित तुम हो गए अंगारे तुमने अपनी छाती में भपका लिए लपटें तुमने लगा ली कसूर उसका दंड अपने को दे रहे हो इससे बड़ी मूढ़ता और क्या होगी मन की सबसे बड़ी जो कला है जिसमें वो कुशल है बड़ा कुशल विक्रेता है मन मैंने सुना है एक आदमी घबराया हुआ भागा हुआ अपने मालिक के पास आया और उसने कहा बड़ी मुश्किल हो गई उनका धंधा था जमीन लेना जमीन बेचना मालिक ने पूछा क्या गड़बड़ हो गई वह नया नया एजेंट था दलाल था जो उनका काम करता था उसने कहा कि हमने वो जो नई जमीन बेची थी वो दस फीट पानी में डूबी हुई और हमने चकमा दिया उस आदमी को जमीन और दिखाई थी बेची और लेकिन आखिर असलियत एक दिन खुलेगी ना खुलेगी अब उसको पक्का पता चल गया कि ये जमीन मिली और वो दस फीट पानी में दबी तो बहुत नाराज वो पैसे वापस चाहता मालिक ने कहा कि तू तो भी सिखड़ उसको ला आया वो आदमी बड़ा भन बनाता हुआ आया मालिक ने उसकी भनभनाहट छुनी, उसे प्रेम से बिठाया पान सिगरेट स्वागत सत्कार और आखिर में जब वो आदमी गया तो एक मोटरबोट भी खरीद के ले गए। मालिक में क्यूं धंधा किया जाता है, जमीन तो बेची ही बेची अब 10 फीट पानी में डूबी तो मोटरबोट भी बेच दो ऐसे घबरा के लौट नहीं आना पड़ता हर मौके का उपयोग करो एक आदमी एक कपड़े की दुकान में गया रेडीमेड कपड़ों की दुकान उसे जैकेट बहुत पसंद आई जैकेट पहन के वो आईने के सामने खड़ा हुआ जैकेट इतनी चुस्त कि उसके प्राण निकले जा रहे दुकानदार से उसने कि भाई जैकेट है तो देखने में सुंदर मगर बहुत चुस्त है मेरे प्राण निकले जा रहे हैं दुकानदार ने कहा मत, ये कोट तो पहन उस आदमी ने कहा कोट पहनने से क्या होगा उसने कहा तू पहले कोट पहन कोट और भी चुस्त था उस आदमी ने क्या कहा मुझे मार डालोगे उस दुकानदार ने कहा जरा ठहर ये तू पतलून तो पहन पतलून ऐसा है चुस्त कि तू कोट जैकेट सब भूल जाएगा बड़े दुख के सामने छोटा दुख भूल जाता है मैंने एक कहानी और सुनी है कि एक आदमी एक प्रसिद्ध दर्जी के मकान से बाहर निकला उसकी चाल बड़ी अजीब थी एक हाथ ऊंचा किए हुए था एक टांग भीतर सुड़े हुए था गर्दन तिरछी थी यह आदमी अभी जब भीतर गया था तो बिल्कुल ठीक ठाक था लोगों ने देखा कि इसको क्या हो गया उन्होंने पूछा कि भाई क्या हो गया ये तुम्हारी हालत कैसी और कपड़े बहुत सुंदर तुमने पहन रखे उस आदमी ने कहा नहीं कपड़ों की बदौलत इस दर्जी ने इस दुष्ट ने कोट पहनाया उसका है एक हाथ छोटा और एक बड़ा था तो उसने मुझसे कहा कि जो हाथ छोटा है उसको जरा लंबा कर और जो हाथ बड़ा है उसको जरा भीतर खींच ले इसमें क्या लगता है तो मैंने उसकी बात मान ली फिर यही पतलून की हालत हुई अब अगर इन कपड़ों को पहनना है तो इसी अवस्था में रहना होगा और कपड़ों पर बहुत खर्च किया और यह महंगी चीज इंपोर्टेड कपड़ा है और दर्जी ने कहा अब जो हो गया सो हो गया अब चीज जैसी बन गई सो निभा अरे संतोष रखो संतोष बड़ी चीज काहे होत अधीर थोड़े दिन में अभ्यास हो जाएगा इसी तरह जीने का मन भी तुम्हें तरह तरह से तिरछा कर जाता है और आश्वासन देता रहता है काहे हो धीर समझाता रहता है संतोष बड़ी चीज है यह गर्दन तिरछी है ये हाथ लंबा है ये पैर आड़ा है ये सब ठीक हो जाएगा ये धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा भूल ही जाओगे ऐसे ही तो लोग तिरछे हो गए अपंग हो गए ऐसे ही तो लोग पक्षा घास से गिर गए ऐसे ही तो लोगों को लकवा मार गया लकवा बाहर से नहीं आया है यह लकवा उनके ही मन की ईजाद है तो मन का पहला तो अनिवार्य नियम है कि जो आदत बन गई वो उससे भिन्न नहीं जाने देता वो हमेशा तुम्हें आदत के भीतर बांध के रखता है अगर तुम एक जगह से छूटते हो वो दूसरी जगह से आदत को आरोपित कर देता है मन का दूसरा नियम है कि वह तुम्हें सदा भिखारी बनाए रखता है कितना ही तुम्हारे पास हो मगर मन कभी ये नहीं अनुभव करने देता कि अब बहुत हुआ है अब कुछ और करें जीने के कोई और नए आयाम खोजें बहुत हो गया धन अब थोड़ा ध्यान में उतरे बहुत हो गया संसार अब थोड़े संन्यास में डूबें मन पुनरुक्ति करवाए चला जाता है और भिखारी बनाए रखता है मन कहता थोड़ा और थोड़ा और मन जीता है और मैं और मन का भोजन एक भिखारी मुल्ला नसरुद्दीन से भीख मांग रहा था मुल्ला नसरुद्दीन ने पहले तो उसे एक अच्छा खासा भाषण पिलाया और फिर डांटते हुए का शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए कोई मेहनत का काम क्यों नहीं करते भिखारी बोला क्या कभी आपने भीख मांगी मुल्ला ने उत्तर दिया नहीं तो मैंने कभी भीख नहीं मांगी भिखारी बोला तो फिर आपको क्या पता कि मेहनत क्या होती अरे मिया इससे ज्यादा मेहनत का काम दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं और वो भिखारी ठीक कह रहा है भीख मांगने से ज्यादा मेहनत का और क्या काम होगा क्योंकि कितनी ही मांगों मिलती नहीं है ये उसकी बड़ी अंतहीन दौड़ जितना मांगो उतनी बढ़ती जितना पानी पियो प्यास बढ़ती जैसे कोई आग में घी डालता हो भिकमंगा पर बड़ी मेहनत का काम मौत आ जाती मगर भिकमंगा मांगता ही रहता मांगता ही रहता मांगता ही चला जाता है भिकमंगे ही लोग जीते हैं भिकमंगे ही लोग मरते हैं